इस अवस्था में मैं आश्रम से निकल आया लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी संताप से मोहित हो गए और उनसे बोले सौम्य तुमने बड़ा बुरा किया जो तुम श्री सीता को छोड़कर यहां चले आए मैं राक्षसों का निर्माण करने में समर्थ हूं यह जानते हुए भी तुम मैथिली के क्रोधी युक्त वचनों से उत्तेजित होकर निकल पड़े क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचनों को सुनकर जो तुम मिथलेश कुमारी को छोड़कर यहां चले आए इसमें तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूं श्री सीता से प्रेरित होकर क्रोध के वशीभूत हो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया यह सर्वथा तुम्हारा अनन्यय है जिससे मृग रूप धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया वह राक्षस मेरे बाणों से घायल होकर सदा के लिए सो रहा है धनुष खींचकर उस बाण कासंधान करके मैंने लीला पूर्वक चलाए हुए बाणों से जो ही उस मृग को मारा त्यों ही वह मृग के शरीर का परित्याग करके बाहों में बाजूबंद धारण करने वाला राक्षस बन गया उसके स्वर में बड़ी व्याकुलता आ गई बाण से आहत होने पर ही उसने आर्तवाणी में मेरे स्वर की नकल करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाला वह वा अत्यंत दारुण वचन कहा था जिससे तुम मिथलेश कुमारी श्री सीता को छोड़कर यहां चले आए हो आश्रम की ओर आते समय श्री राम की बाईं आंख नीचे वाली पलक जोर-जोर से फड़कने लगी श्री राम चलते-चलते लड़खड़ा गए और उनके शरीर में कंप होने लगा बारंबार इन अपसुगनों को देखकर वे कहने लगे क्या सीता सकुशल होगी श्री सीता को देखने के लिए उत्कंंठित होवे बड़ी उतावली के साथ आश्रम में गए वहां कुटिया सूनी देख उनका मन अत्यंत उद्द्वग्न हो उठा रघुनंदन बड़े वेग से इधर-उधर चक्कर लगाने लगे और हाथ पैर चलाने लगे उन्होंने वहां जहां तहां बनी हुई एक-एक पर्णशाला को चारों ओर से देख डाला किंतु उस समय सीता से सूनी ही पाया जैसे हेमंत ऋतु में कमलिनी हिम ध्वस्त को श्रीहीन कर हो जाती है उसी प्रकार प्रत्येक वनशाला शोभा शून्य हो गई थी वह स्थान वृक्षों और सन्नाटों सहित के द्वारा मानो रो रहा था फूल मुरझा गए थे मृग और पक्षी मन मारे बैठे थे वहां की संपूर्ण सोवा नश्ट हो गई थी। सारी कुटी उजार दिखाई देती। वन के देवता भी उस स्थान को छोड़ कर चले गई थी। सब और म्रग चर्म और कुछ बिखरे हुए थी। एवं चटाईयं अर्ष्थ भ्यस्थ पड़ी थी। वनशाला को सूनी देख भगवान श्री राम बारंबार विलाप करने लगे हाय सीता को किसी ने हर तो नहीं लिया उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई अथवा वह खो तो नहीं गई या किसी राक्षस ने उसे खा तो नहीं लिया वह भीरु कहीं छिप तो नहीं रही है अथवा फल फूल लाने के लिए वन के भीतर तो नहीं चली गई संभव है फूल फूल लाने के लिए ही गई हो या जल लाने के लिए किसी पुष्करणी अथवा नदी के तट पर गई हो श्री रामचंद्र जी ने प्रयत्न पूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा किंतु कहीं भी उनका पता ना लगा शोक के कारण श्रीमान श्री राम जी आंखें लाल हो गई वे उन्मत्त के समान दिखाई देने लगे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए वे पर्वतों नदियों और नदियों के किनारे घूमने लगे शोक से समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी विलाप करते करते वृक्षों से पूछने लगे कदम मेरी प्रिया सीता अब तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी क्या वह यहां आई है क्या तुमने उसे देखा है यदि जानते हो तो उस शुभ भावना श्री सीता का पता बताओ उसके अंग अंग सुतिग्न पल्लवों के समान कोमल हैं तथा शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाती है बिलव मेरी प्रिया के बहुत अच्छे स्वभाव है यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ अथवा अर्जुन तुम्हारे फूलों पर मेरी प्रिया का विशेष अनुराग था अतः तुम उसका कुछ समाचार बताओ कृषांगी जनक किशोरी जीवित है या नहीं यह ककव अपने ही समान ऊरु वाली मिथलेश कुमारी और को अवश्य जानता होगा क्योंकि यह वनस्पति लता पल्लव तथा फूलों से संपन्न हो बड़ी शोभा पा रहा है ककव तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपनी झंकारों द्वारा तुम्हारा योगासन गान करते हैं तुम ही सीता का पता बताओ अहो यह कोई उत्तर नहीं दे रहा है यह तिलक वृक्ष अवश्य श्री सीता के विषय में जानता होगा क्योंकि मेरी प्रिया सीता को भी तिलक से प्रेम था अशोक तुम शोक दूर करने वाले हो इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूं तुम मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो मुझे अशोक शोकहीन कर दो ताल वृक्ष तुम्हारे पके हुए फल के समान स्तन वाली सीता को यद तुमने देखा हो तो बताओ यद मुझ पर तुम्हें दया आती हो तो उस सुंदरी के विषय में अवश्य कुछ कहो जामुन जमुनद सुवर्ण के समान कांति वाली मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृष्टि में पड़ी हो यद तुम उसके विषय में कुछ जानते हो तो निशंक होकर मुझे बताओ कनेर आज तो फूलों के लगने से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है अहो मेरी प्रिया साध्वी श्री सीता को तुम्हारे यह पुष्प बहुत पसंद थे यदि तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे कहो इसी प्रकार आम कदम विशाल साल कटहल कुरवधव अनार आदि वृक्षों को भी देखकर महायशोस्वी श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और बकुल पुनाग चंदन तथा केवड़े आदि के वृक्षों से भी पूछते फिरे उस समय वे वन में पागल की तरह इधर-उधर भटकते दिखाई देते थे अपने सामने हिरण को देखकर वे बोले मृग अथवा तुम ही बताओ मृग नयनी मैथली को जानते हो मेरी प्रिया की दृष्टि भी तुमी हिरणों की सी है अतः संभव है वह हिरणियों के साथ ही हो श्रेष्ठ गजराज तुम्हारी सूंड के समान ही जिसके दोनों ऊरू हैं उस देवी सीता को संभवता तुमने देखा हो मालूम होता है तुम्हें उसका पता विदित है तथा बताओ वह कहां है व्याघ्र यद तुमने मेरे प्रिया चंद्रमुखी मैथिली को देखा हो तो निशंक होकर बता दो मुझे तुम्हें कोई भय नहीं होगा इतने में ही उनको भ्रम हुआ कि देवी सीता उधर भागकर छिप रही है तौवे बोले प्रिय क्यों भागी जा रही हो कमललोचने निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है तुम वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो बरारो हे ठहरो ठहरो क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती है अधिक हास परहास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था फिर किस लिए मेरी उपेक्षा करती हो सुंदरी पीली रेशमी साड़ी से ही तुम कहां हो यह सूचना मिल जाती है भागी जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है यदि मेरे प्रति स्नेह एवं सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ फिर भ्रम दूर होने पर बोले अथवा निश्चय ही वह नहीं है उस मनोहर मुस्कान वाली देवी सीता को राक्षसों ने मार डाला अन्यथा इस तरह संकट में पड़े हुए मेरी वह कदा उपेक्षा नहीं करती यह स्पष्ट जान पड़ता है कि मांस भक्षी राक्षसों ने मुझसे बिछड़ी हुई मेरी भोली भाली प्रिया मैथिली को उसके सारे अंग बांटकर खा लिया सुंदर दांत मनोहर ओष्ठ सुघण नासिका से युक्त रुचिर कुंडलों से अलंकृत वह पूर्ण चंद्रमा के समान अविराम मुख वाली राक्षसों का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा खो हो बैठा होगा रोती बिलखती हुई प्रियतमा देवी सीता की वह चंपा के समान वर्ण वाली कोमल एवं सुंदर ग्रीवा जो हार और हंसली आदि आभूषण पहनने के योग्य थी निशाचरों का आहार बन गई रोती बिलखती हुई प्रियतमा देवी सीता की वह चंपा के समान नूतन पल्लवों के समान कोमल भुजाएं जो इधर-उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग कांप रहे होंगे हाथों के आभूषण तथा बाजूबंद सहित निश्चय ही राक्षसों के पेट में चली गईं